प्रश्नोत्तर माला, संत तथा सत्संग जिज्ञासा महात्माओं के नाम से पहले 108 या 1008 हजार इत्यादि लगाते हैं क्या यह शास्त्री है? समाधान महात्माओं के नाम के पहले श्री लगाते हैं तो उसके साथ 108 या 1008 लगाते हैं पर कुछ लोग तो इतने से भी संतुष्ट नहीं होते और अनंत लगा देते हैं ऐसा अधिक सम्मान देने के लिए करते हैं श्री के साथ 108 सौ इत्यादि लगाने का तात्पर्य 108 बार श्री लगाना है शास्त्र में इसका कुछ उल्लेख नहीं है पर यह एक परंपरा चल पड़ी है जिज्ञासा दिन में सोना शास्त्र में निषेध किया है पर महापुरुषों को भी दिन में सोते हुए देखा गया है इसमें क्या हेतु है तुए? समाधान आजकल सतयुग त्रेतायुग के समान तो शरीर है नहीं साधक सुबह जल्दी उठकर भजन में लग जाता है भजन करके सेवा इत्यादि करता है तो शरीर को विश्राम की आवश्यकता पड़ती ही है विश्राम करना अलग बात है और सोना अलग बात है प्रायः देखा जाता है कि महापुरुष लोग भी दोपहर में भोजन के उपरांत अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और चार बजे खोलते हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि वे चार बजे तक सोते रहते हैं थोड़ा विश्राम करके फिर चिंतन में लग जाते हैं इस बात को समझे बिना आप छेप नहीं लगाना चाहिए भाग्योदयन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमेव लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृतमोह मदाधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेकः पद्मपुराण